हर बात सलाम जिंदगी हर रविवार दोपहर एक से दो सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के हमारे इस कार्यक्रम के शो करने के लिए खास सलामी जिंदगी में राजीव कुमार हजेला जी उपस्थित हैं आज के हमारे शो के विशेष हीरो सलामी जिंदगी में तो आइए उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए जी जी और आप बी एस एफ में शायद चालीस साल तक अपना सेवा दे चुके हैं तो हम आपके विशेष अनुभवों को आज सुनेंगे और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आस पड़ोस के गांव वाले हमारे दोस्त बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो मैं चाहूँगा वो भी अपने दादा दादी के बारे में ज़रूर बता सकते हैं उनका नाम बता सकते हैं उन्होंने कुछ किया हो तो ज़रूर वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं बीच में हमारे साथ फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो आइए सबसे पहले मैं राजीव कुमार हजिला जी से ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो बचपन की बातें हैं यानी आपका जन्म किस जगह पर हुआ और स्कूलिंग वगैरह और उस समय आपके माता पिताजी और परिवार के कितने सदस्य थे वो सारी बातें हम सुननी चाहेंगे। धन्यवाद रमेश जी मैं एक बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ था जी। और मेरे माता पिता ज़्यादा सक्षम नहीं थे मेरे पिता एक मामूली से सरकारी क्लर्क थे और मेरी माता जिस समय मैं पैदा हुआ था उस समय केवल टेंथ क्लास पास थी और हम लोग चार भाई बहन हैं और बाद में मेरी माता जी ने टेन प्लस टू किया हम लोग पैदा होते रहे बी ए किया उन्होंने फिर उसके बाद बीएड किया फिर उसके बाद उन्होंने स्कूल में जॉब किया पूरे रिटायरमेंट तक तो बड़ी कठिनाइयों के साथ हमको पाला और हम चारों भाई बहनों को बहुत ही उच्च लेवल की शिक्षा दी अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और आ, हम चारों भाई बहन जो हैं वो बहुत ही अच्छे लाइफ में वेल प्लेस्ड रहे हम लोग अच्छा माता जी आपका पढ़ाई भी करती रही आपको पढ़ाते भी रहिए ऐसा नहीं, माता जी जब हम हम पैदा हुआ था तो माता जी केवल टेंथ क्लास पास थी अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद मेरे बाद मेरे दो भाई बहन पैदा हुए तो वो पढ़ती भी रही और हमारे भाई बहन भी आते रहे अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा, ये जी एक जी बड़ा जी। मुश्किल काम होता है किसी भी परिवार को पढ़ाई को करना पढ़ाई भी साथ साथ करना एक हमारे दोस्त है कॉलर उनसे बात करते हैं हेलो हाँ जी नमस्कार जी नाम बताइए सर जी, जी, जी सर मेरा नाम नारायण है सर नारायण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में सलामी जिंदगी में और आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं जी, जी सर मैं ए, सर। हाँ हा, है उसके पास में से बोल रहे हैं जी सर अच्छा अच्छा और बताइए आपके दादा दादी के नाम बताइए हमें दादा का नाम हाँ और दादी का नाम चंपा जी जी जी और उनकी कुछ यादें आपके साथ हो तो जरूर सुनाइए उनकी खास बातें सर सर खास बातें से सुनता सर। जी जी जी और दादा जी की कुछ विशेष बातें याद हो तो जरूर बताइएगा ठीक है सर मैं कल वापिस फोन करूंगा अच्छा अच्छा mm -hmm. <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फोन करने के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्माकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुमन 90.4 पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी और आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशेष हीरो राजीव कुमार जी हैं जो बी एस एफ से रिटायर हो चुके हैं एज एडिशनल चीफ डीजी के पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं और 40 साल तक उन्होंने उसमें सेवा दिया तो मैं अब ये सवाल ये करना चाहूँगा आपसे कि आ, सीमा सुरक्षा बल में काफ़ी जो नाम सुनने के बाद थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि वहाँ पर तगड़ा काम करना पड़ेगा बहुत मेहनत करना पड़ेगा अटेंशन वाली बात होती है तो काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं ऐसा फील होता है तो आपके इस सर्विस में आपने किस तरह की बातें देखी हैं वो थोड़ा सा सुनना चाहेंगे <laughs> देखिए सीमा सुरक्षा बल जैसा कि नाम से ही विदित है सीमा सुरक्षा बल जी के जो कार्मिक जो हैं वो बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं और सीमा सुरक्षा बल पूरा पाकिस्तान बॉर्डर वेस्ट में और पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड करता है और सीमा सुरक्षा बल जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और ये खाली बॉर्डर ही गार्ड नहीं करती है बल्कि देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए चाहे वो कोई इलेक्शंस हो, चाहे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो या कोई एक्स्ट्रीमिस्ट एक्टिविटी हो एंटी नक्सल ऑपरेशन हो, जैसे उड़ीसा छत्तीसगढ़ च्छत, वगैरह में इन सब कामों में भी बीएसएफ का इस्तेमाल सरकार करती है और आ, आपने सुना ही होगा कि 1971 में बीएसएफ ने आर्मी के साथ कंधे से कंधा लगा कर, आ, वार में भाग लिया था बी एस ने और बहुत ऊंची उनको नाम मिला था बी एस को बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम पर वो तो एक बहुत बड़ा इतिहास रहा और मैं ये जानना चाहूँगा जब आप शुरुआत में बीएसएफ में जैसे एंट्री आपकी हुई उसके पहले आपका विचारधारा क्या था कि क्या आप सेना में ही भर्ती होना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे नहीं देखिए मैंने आ, पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में किया था और मैं आ, रिसर्च कर रहा था और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि मैं 19 साल की अवस्था में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और 21 साल की अवस्था में मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आ गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं साथ साथ कंपटिशन्स की भी तैयारी करता था और रिसर्च में भी लगा हुआ था तो ये लक कहिए या किस्मत कहिए कि मेरा ये पूरा तैयारी साथ साथ जैसे कर रहा था तो ये फर्स्ट एग्जामिनेशन था कंपटीशन का जिसको कि मैंने अटैम्प्ट किया था और उसी में ही मुझे सफलता मिल गई और मुझे कोई भी दूसरा नहीं करना पड़ा कहीं पर भी और चूंकि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास वन ग्रुप ए की सर्विस है और इसके स्केल जो है वो आई ए एस के बराबर हैं और उस समय मैंने पचहत्तर में उन्नीस में इस सर्विस को ज्वाइन किया था एज ए डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर के तौर पर जो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल की एंट्री होती है ऑल इंडिया टेस्ट के बेसिस के ऊपर तो मैंने उसको ज्वाइन किया था तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस थी उस समय काफ़ी अच्छा स्टेटस माना जाता था हालांकि उस समय बीएसएफ के बारे में इतनी अवेयरनेस पब्लिक में नहीं थी तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। आ, मैंने इसको ज्वाइन किया और मुझे सर्विस बहुत अच्छी लगी और मेरा मन लग गया इस सर्विस में और फिर अच्छा, मैंने इसी से ही रिटायरमेंट लिया अच्छा अच्छा अच्छा यानी आपने कोई दूसरा विकल्प नहीं सोचा था और आपको जो मिला वो बेस्ट था। वो उस समय स्टेटस के अनुसार ये बेस्ट था हाँ और हाँ। मेरे माता पिता ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया हुँ, हुँ। कि आपको एक अच्छा हाँ। सरकारी नौकरी मिला है और आप इसको ज्वाइन करिए और मैंने माता पिता की भी बात को सुना और हाँ। चूँकि मेरा रुझान भी था हाँ। कि मैं कोई बड़ा अधिकारी बनूं जिसमें मुझे कोई देश की सेवा करने का मौका मिले तो मैं समझता था कि इससे बढ़िया और क्या जॉब हो सकती थी मेरे लिए इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया सही बात है एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि सेना में भर्ती हो गए तो हमारा जो लाइफ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है यानी आप जैसे यहाँ परिवार में रहते हैं पढ़ाई करते हैं तो हमारा लाइफ बिल्कुल अलग होता है और सेना में भर्ती होने के बाद वहाँ की जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग है तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने में कुछ दिक्कतें आई आपको देखिए ये बात <laughs> आपकी बिल्कुल सही है कि सेना का या पैरामिलिट्री फोर्स का जो हम लोगों का माहौल है और लाइफस्टाइल है वो एक सिविलियन लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग है और डेफिनेटली uh, जब कोई भी चाहे सिपाही या ऑफिसर रैंक में आते हैं सेना के अंदर या पैरामिलिट्री में तो उनको शुरू शुरू में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है और इसी के लिए उनको बेसिक ट्रेनिंग कराई जाती है और ये ट्रेनिंग जो है वो हम लोग जैसे मैं पैरामिलिट्री में कहूँ तो ये साल भर की ट्रेनिंग होती है नहीं, नहीं। और उस साल भर में आपको एक सिविलियन से एक यूनिफॉर्म फौजी या पैरामिलिट्री का जवान जो है वो बना दिया जाता है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा इस दौरान में बावन हफ्ते की हमारी ट्रेनिंग होती है बेसिक ट्रेनिंग एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हलो हलो हलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए हलो तो चलिए राजीव जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आप अपने जीवन के कुछ विशेष अनुभव हमारे साथ सजा कर रहे हैं आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत हम अपने दोस्तों को सुनाएंगे उसके बाद फिर से हम आपसे जुड़ेंगे कि किस तरह से सीमा के अंदर भर्ती होने के बाद उसमें किस तरह की बातें हुई हैं आगे हम कुछ विशेष बातें आपसे जानने की कोशिश करेंगे अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा देशभक्ति वाला गीत आप सबके लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मौदोबा 90.4 एफएम पर सलामी ज़िंदगी जी हाँ इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं और अपने घर के माता पिता या दादा दादी के नाम ज़रूर हमें बता सकते हैं ताकि उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें हमारे साथ आप रेडियो पर जरूर शेयर कर सकते हैं भी हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सभी भाई बहनों को नमस्कार मैं हूँ अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नब्बे पॉइंट महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान अज्ञान क्या है खाओ प्यो चैन बजे करोड़ दिन मरना है ये जो अज्ञान है इसके कारण ये और बढ़ रही है दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण भोगवाद और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पिओ चैन बजे करो एकदम मरना एक प्रजापिता प्रजापता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है मनुष्य जीवन में आया है खाया पिया और एक दिन चला गया तो पशु और तेरे में क्या अंतर है अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते सूखा घास खाते आप जवार बाजरा की रोटी खाते गेहूं की रोटी खाते खाना पीना और मरना जीवन नहीं है मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया बुद्धि दी शक्ति दी मैं कौन है मैं कहां से आया है मेरा कर्तव्य क्या है मुझे जाना कहां है इन बात को सोचो ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है जो ये समझ में आएगा ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा चंगलवाद भोगवाद ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते है चंगलवाद भोगवाद के कारण आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर सलामी ज़िंदगी जी हाँ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हमारे साथ इस कार्यक्रम में खास राजीव कुमार जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और आइए अभी बात करते हैं जैसे कि बीएसएफ में 75 में इन्होंने ज्वाइन किया और आज जो अंतर है उसके बारे में हम जानेंगे और एक हमारे दोस्त लाइन पर हैं उनसे बात करते हैं हलो हलो, हलो। हाँ जी नमस्कार नाम बताइए से बोल रहे हैं जी जी जी बोलिए कैसे हैं आप बिल्कुल बिल्कुल सर, सर सर सर होली की शुभकामनाएं जी जी दोनों को सर थैंक यू सो मच आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं राजीव जी का स्वागत है जी, <laughs> थैंक जी थैंक यू वेरी मच भारत जी जी सर मैं एक निवेदन था सर एक पूछना चाह रहा था जी जी बताइए कि सर आज के टाइम में सर जैसे कि ये मोबाइल है टीवी है इसका काफी कुछ चलन है सर मैं जानना मतलब एक पोजीशन लेना चाह रहा था जिससे कि सभी माता पिता को पता रहता है लेकिन फिर भी राजीव जी से और आपसे निवेदन था कि बच्चों को इनसे कैसे दूर रखकर और अपने देश के प्रति इस लाइन में उनको अग्रेसिव किया जाएगा देखिए ऐसा है ये अभी मोबाइल है कंप्यूटर है तो इसमें फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं तो आप बच्चों को और इससे टीवी से मोबाइल से कंप्यूटर से दूर नहीं रख सकते हैं मगर आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि उसमें फ़ायदे की चीज़ ही बच्चे इस्तेमाल करें और पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करें खेलने के टाइम पर खेलें मगर आजकल उल्टा हो रहा है बच्चे आप देखिए कंप्यूटर में लगे हुए हैं टीवी में लगे हुए हैं वो खेलते नहीं हैं तो ये जो दुष्परिणाम आज हमें नज़र आ रहे हैं वो इसी का कारण है कि हम माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल है कि बच्चों को हम इसमें थोड़ा सा समझाएँ और चेक करें और माता पिता को खुद भी संयम रखना पड़ेगा अगर आप खुद सीरियल देखते हैं आप माताएं सीरियल देखती हैं वो तो बच्चे तो फिर देखेंगे ही जी बहुत धन्यवाद सर आपका जी, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप अपने दादा दादी के नाम जरूर बताइए हमारे दादाजी का नाम डोला जी है डोला जी हाँ और दादी जी का नाम लक्ष्मी भाई लक्ष्मी भाई अच्छा कुछ यादें हैं उनके आपके पास यानी कुछ खास दादाजी दादा जी तो छोटे थे, थे। जी, दादी दादी हो गए थे टाइम में और जी को भी ना। दादी की कुछ खास बातें आपको याद हैं तो बताइए दादी की खास बात यह है कि मालिक ने उन हमको सेवा का मौका दिया था जी और हमसे जितना बना उनने उनकी सेवा करी हाँ हाँ हाँ हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है बहुत जी, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर जी आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी हम इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जो 50 प्लस 60 तक जिनका उम्र है उन सभी को बुलाते हैं उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम सुनते हैं तो हमारे राजीव कुमार जी हैं जो बी में बी में बहुत अच्छी सेवा कर चुके हैं तो एक बात जानना चाहूँगा जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे उस समय जब आप 75 में ज्वाइन हुए उसके बाद और आज का जो बीएसएफ का जो सिस्टम है या जो चीज़ें दिखाई दे रहा है उसमें कितना अंतर आ गया क्या क्या चीज़ों में बदलाव आया देखिए इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये आ, अभी तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं जब मैंने बीएसएफ ज्वाइन की थी उन्नीस में तो बी में केवल पच्चीस बटालियन हुआ करती थी और बीएसएफ को रेज़ किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था क्योंकि बीएसएफ जो है थी वो उन्नीस में रेज की गई थी और एक बड़ी यंग फोर्स थी तो जवान भी कम थे मगर ज़िम्मेदारी हमारी उतनी थी पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर तो उस समय नहीं हो, होता था उस समय बांग्लादेश बन गया था और पहले उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे उन्नीस की लड़ाई से पहले तो नया नया बंग्लादेश बना था तो आज जो है वो बीएसएफ में एक सौ बटालियंस हो गई हैं और उस समय की कंडीशंस जो थी बॉर्डर पर वो बहुत ही फ़र्क थी आज जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं बॉर्डर के ऊपर एक कमर दोस्त हेलो हेलो शायद फ़ोन कट गया कोई बात नहीं ताफिर जी हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं आप फिर से फ़ोन कर सकते हैं और बताइए सर अभी जो है वो क्राइम वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है स्मगलिंग क्राइम वो शायद पहले उस टाइम पर इतना नहीं हुआ करता था क्योंकि आ, पहले बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट भी जो था वो बहुत ही थिन था आजकल तो बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट भी बहुत ठीक हो गया है और बॉर्डर के ऊपर पूरा बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भी और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी बॉर्डर फेंसिंग लग गया है और सिक्योरिटी लाइट्स लग गई हैं उस मगर अभी भी कुछ गैप्स हमारे बांग्लादेश बॉर्डर्स के ऊपर भी हैं और कुछ पाकिस्तान बॉर्डर्स के ऊपर हैं खास करके रिवराइन एरियाज में जहाँ की फेंसिंग नहीं बन पाई है या संभव नहीं है तो ये वहाँ पर भी काफ़ी मुश्किल होता है हमारे जवानों को इसमें ड्यूटी करने में और कई बार एक बार एक और कॉलर अपने साथ है हलो हलो हेलो नमस्कार नमस्कार चलिए फिर से एक बार बात करेंगे हम लोग एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सीमा वहाँ पर सुरक्षा के इसमें किस तरह की आपकी मेंटल प्रिपरेशन होती थी रोज़ जैसे कि आप लोग एक्सरसाइज़ वग़ैरह करते हैं तो आपने आपको कैसे आप तैयार करते थे देखिए बीएसएफ के जवान की या अफसरान की जो ड्यूटी है वो बहुत टफ है बॉर्डर के ऊपर और आ, पूरे देश से अलग अलग इस्टेट से अलग अलग धर्मों के लोग बीएसएफ में आए हुए हैं और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बीएसएफ पूरा बॉर्डर पर डिप्लॉड है इसलिए काफ़ी रिमोट एरियाज हैं और वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो अब साउथ का जो जवान है वो आपके मनीपुर में डिप्लॉयड है तो लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर और वहाँ पर उसको लोकल पॉपुलेशन से डील करना पड़ता है वहाँ पर कस्टम्स उनके अलग हैं उनकी धर्म अलग है तो काफ़ी कुछ बीएसएफ में हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है इस प्रकार से और हम लोगों की जो ड्यूटी है वो 24 फोर इंटू सेवन इंटू है हम लोगों का को कोई भी छुट्टी नहीं है कोई भी रेस्ट नहीं है जवान जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक उनको ड्यूटी करनी होती है और ये काफ़ी टफ जॉब है और एक और दोस्त हलो हेलो शायद फ़ोन ठीक से नहीं पकड़ पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम है डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा कोई बात नहीं और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में आप मैसेज भी कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप मैसेज करके अपने दादा दादी का नाम बता सकते हैं आपका नाम लिख के भेजिएगा जरूर हमें खुशी होगी तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग दिनचर्य की बात करते हैं डेली रूटीन की जब बात करते हैं तो वहाँ इसमें अपने बीएसएफ में किस तरह की ड्यूटी आपकी होती है सवेरे से लेकर रात तक कोई टाइम टेबल आपका देखिए बॉर्डर के ऊपर चौबीस घंटे की ड्यूटी है और एक जवान को दो से तीन घंटे की एक शिफ्ट लगती है एट ए टाइम जी Uh, कहीं पर दो घंटे है कहीं पर तीन है तो वो तीन घंटे ड्यूटी देता है फिर वो उसको रेस्ट दिया जाता है और उसके बाद फिर वो दूसरा जवान आता है और फिर उसको रेस्ट दिया जाता है फिर तीसरा आता है इस तरीके से शिफ्ट सिस्टम चलता रहता है और कंटिन्यूस ड्यूटी 24 फोर आवर्स रहती है बॉर्डर के ऊपर और हम लोग सीनियर अधिकारी जो हैं वो ये यकीन करते हैं कि जवानों को प्रॉपर रेस्ट मिले मगर कई बार ये आ, कई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से और कई कारणों की वजह से आ, ये शायद संभव नहीं हो पाता है कि जितना रेस्ट हमको देना चाहिए वो उतना नहीं मिल पाता है उनको हेलो हाँ जी नमस्कार, नमस्कार। हाँ नाम बताइए आपका हेलो हो रहा है और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ये रात की ड्यूटी भी काफ़ी कठिन होती है और रात में बीएसएफ जो है वो पूरा पेट्रोलिंग करती है गश्त लगाती है और ये गश्त पैदल है और मोबाइल गश्त भी है तो पूरा रात ये काम चलता रहता है और बहुत चुस्ती और मुस्तैदी के साथ हमारे जवान जो हैं वो बॉडर के ऊपर ड्यूटी करते हैं चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके आपने हमें आप पूरा बी एस एफ का जो सीन सीनरी है किस तरह की ड्यूटी होती है वहाँ पर आप ले कर गए हमें मानसिक रूप से हम उन सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि वहाँ पर कितना स्ट्रगल भी है और 2400 घंटा आपका जब ड्यूटी लगता है नींद पूरी नहीं होती फिर भी आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो समझ सकते हैं हम लोग कि किस तरह की जो मशक्कत है वहाँ पर करनी पड़ती है और एक मैसेज आया हमारे दोस्त का लिखते हैं नमस्कार सर जी हमारा छोटा भाई आर्मी आर्मी में जाना चाहता है और इसने तीन बार मेडिकल परीक्षाएं हुई है लेकिन आ, लिखत में नहीं निकल पा रहे हैं तो इसके लिए कुछ बताइए देखिए <laughs> आर्मी हो या पैरामिलिट्री हो इसमें आपको भर्ती होने के लिए लिखित तो और मेडिकल दोनों ही परीक्षाएं और फिजिकल भी आ, तीनों, ही तीनों, ही तीनों ही पास करने पड़ते हैं तो इसका तो कोई इलाज नहीं है उसको बोलिए वो कसके तैयारी करे और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो भी रिटर्न पेपर्स या टेस्ट होते हैं ये टेंथ क्लास तक के होते हैं तो वो इतना कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता अगर वो दोबारा ट्राई करे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अगर मेहनत करेगा तो पक्का सफल होगा उसको भर्ती मिलेगी सेना में ज़रूर ताफिर हुसैन जी थोड़ा सा लिखित परीक्षा जो नहीं निकल रहा है उनको फिर से थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है वो आप कहीं ट्यूशन विशन भी लगा के कर सकते हैं हाँ है। बिल्कुल कोचिंग भी कोचिंग मिलता है, मिलता है। और रेलवे स्टेशन पे शायद किताबें भी मिलती हैं इन सब चीज़ों की शायद किताबें मिलती हैं और किताबें भी काफ़ी अवेलेबल हैं और कोचिंग भी अवेलेबल है या आप किसी आर्मी पर्सनल से अगर आपके आस रहते हों या दोस्त यार हों तो उनसे भी आपसे भी रूबरू हो रूबरू हो सकते हैं तो तफिर तो उस जी उनको कहिएगा ज़रूर थोड़ा सा कोशिश करिएगा और थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है फिर तो आगे निकल जाएंगे चलिए हम शुभकामना करते हैं बहुत जल्दी आप आपके ब्रदर जो है पास हो जाए और आर्मी में ज्वाइंट हो जाए चलिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा संगीत देशभ्यक्ति का हम सुनाते हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और अपने दादा दादी के नाम या उनकी कुछ विशेष बातें आपकी यादों में आपके जहन में हो तो ज़रूर वो भी लिख सकते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो में गंगा रहता है जिस देश में गंगा रहता है मा भी कंगन खन काती है गाती है और माँ लोरिया गाती है मध्यम मध्यम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है बच्चा बहाज चांद को चंदा मामा कहता है जिस देश में गंगा रहता है कर आप सुन रहे सलामी सलामी स्वागत है और हमारे साथ आज के हीरो राजीव कुमार जी हैं जो बीएसएफ में अपनी सर्विस देकर अभी रिटायर हो चुके हैं डीजी पोस्ट से तो आइए उनसे बात कर रहे थे सेना में किस तरह का उनका लाइफस्टाइल स्टाइल था वो हमने सुना और अभी बीच में ही थोड़ी देर पहले जितेंद्र कुमार जी हमसे फ़ोन करके उन्होंने अपने दादा दादी के नाम बताएं नाता उनका दादा का नाम है और दादी का नाम उन्होंने साकड़ी देवी बताया और ये खुद आठवीं कक्षा में पढ़ते हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है तो उन्होंने दादा दादी का नाम बताया और हमने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ ऐसे उन्होंने कहा तो चलिए जितेंद्र कुमार जी बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको और उन्होंने होली की शुभकामनाएँ सभी को दिया तो हम सभी आपको भी कहते हैं कि होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और एक मैसेज आया है नमस्कार मैं केशा जी ब्रदर बोल रहा ठाकुर केशा जी भी ठाकुर नवी सेंदड़ी गुजरात से मेरा दादा का नाम मोती जी और दादी का नाम उमीमा था उन्होंने ठाकुर और पूरे 40 मामे में हमरे मोती जी की सेंधनी मेरे दादी जी के नाम से जानते हैं यानी उनके दादा जी, दादी के नाम से उनके गांव को जानते हैं तो ये अच्छी बात है आपने थोड़ा सा लिखने में थोड़ा अलग आपका फ़ील है लेकिन हमें अच्छा लगा कि आपने अपने दादा और दादी का नाम बताया और उनकी कुछ खास बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और एक गुजराती में मैसेज आया हुआ है और वो थोड़ी देर के बाद मैं पढ़ के सुनाऊँगा आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग जैसे कि सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में राजी जी से हम बात कर रहे हैं तो एक ख़ास बात मैं पूछना चाहूँगा जी कि जीवन के अंदर सुख दुख दो पहलू आते जाते हैं जैसे दुःख और छाँव तो आपके जीवन में किस समय आपको लग रहा था कि ये बहुत बड़ा मुश्किल का दौर मेरे जीवन का है वो समय उस उस परिस्थिति में आप कैसे थे उसके बारे में बताइए देखिए जैसा कि आर्मी हो या पैरामिलिट्री हो यूनिफॉर्म फोर्स कोई भी हो उसमें लाइफ टफ़ होती है तो ख़ास करके जो मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उस समय छोटे बच्चों के को पालना एक माता किसी भी माता पिता के लिए थोड़ा सा आ, एक मुश्किल काम होता है और ख़ास करके जब आपके पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हो क्योंकि जब आप फील्ड में डिप्लॉयड हैं तो वहां पर तो आप खाली अपनी परिवार को रख सकते हैं तो उस समय कई बार बच्चे बीमार पड़ते थे अब जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में था तो वहाँ पर मलेरिया बहुत फैलता है और वहाँ का मलेरिया जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है अगर उसका समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है तो वो बच्चों को होता रहता था समय समय पर और हमको तुरंत उसके लिए भागना पड़ता था और इलाज कराना पड़ता था तो ये एक कठिन समय था जब मुझे ऐसा फेस करना पड़ता था और दूसरा ये कि जब आप रिमोट एरियाज में रहते हैं तो वहाँ पर मैंने अपने बच्चों को केवीज में पढ़ाया है मतलब केंद्रीय विद्यालय हम जिसको बोलते हैं जी जी। तो वहाँ पढ़ाया है तो केंद्रीय विद्यालय रिमोट एरियाज में उस समय जब वो पढ़ते थे तो इतना अच्छा उसको वहाँ पर स्तर नहीं हुआ करता था क्योंकि रिमोट एरियाज में अच्छे टीचर जाना नहीं पसंद करते हैं तो कई बार टीचर्स भी कम होते हैं तो ये भी एक चैलेंज था मेरे लिए कि मैं अपने बच्चों को किस प्रकार वहाँ अच्छी शिक्षा दूँ मगर मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चे कंट्री के बहुत रिमोट एरियाज़ में नॉर्थ ईस्ट में कश्मीर में पढ़े और बहुत सक्सेसफुल आ, लाइफ निकली उनकी और आज वो ईश्वर की मेहरबानी से बहुत अच्छा प्लेस्ड हैं। जी जी हेलो हाँ जी नमस्कार हाँ ओम शांति नमस्कार बोलिए सर जी का जी जी जी क्या नाम है आपका कर रहा हूँ श्री गंगानगर जिले से अच्छा क्या नाम है आपका मुझे रंजीत हाँ हाँ रंजीत जी बोलिए हाँ ये रडिये, जो रेडियो में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो दूर अच्छा अच्छा यहाँ पे कर रहा नेशनलिटी तो सर्विस में राजीव जी हमारे साथ ही है उनसे बात कीजिए हाँ जी बताइए आप अपना तजुर्बा बताइए कैसा लगता है आपको मेरे को तो सर बहुत अच्छा अच्छा है है तो के घर में में इतना लग रहा आज ये काम तो आप कहाँ पर इस समय हैं है अभी होंगे ठीक है हाँ हाँ हाँ माधव माधव यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आप हैं सर्विस में, में चार, अच्छा रंजीत जी एक और बात बता रंजीत जी आपके दादा दादी के नाम बताइए दादा जी का नाम मेरे दादी का नाम तो नामी है और दादा का नाम पूर्णाराम कल्याणा पूर्णा राम कल्याणा और उनकी कुछ यादें हैं? यादे है अच्छा अच्छा और मेरे भाईयों में अच्छा आप लाडले थे, तो जी की थे थी दो हजार 2006 में आगा। आगा। क्लास का एग्जाम दे रहा था अच्छा अच्छा, अच्छा। दस पंद्रह जी जी जी और फिर मई में फिर सेवा करूंगा यहाँ ऐसी चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच रंजीत जी थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रजिस्ट्रेशन स्टेशन रेडियो माधवन नाइन्टी पर सलामी ज़िंदगी और अभी रंजीत जी ने काला मगरा से फ़ोन करके बताया कि वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और उनका दादा जी का नाम पूर्णा राम था और उनसे बहुत दादा दादी का जो प्यार है वो ज़्यादा रंजीत भाई को भी मिलता था सभी दूसरे भाइयों से ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा दादा दादी का प्यार मिला चलिए अच्छा है आप खुश रहिए यही हम शुभकामना करते हैं और जब भी आप यहाँ पर आए रेडियो मधुबन से ज़रूर जुड़ें और रेडियो मधुबन को अच्छी तरह से सुने एक और मैसेज आया है अल्पेश सोलंकी गाँव कीमत दादा बोमशिश दादी जटा चलिए अल्पेश सोलंकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैसेज करने के लिए और दादा दादी का नाम बताने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिर से मैं आपको सुनाऊंगा उसके बाद फिर से हम राजीव जी से जुड़ेंगे और उनसे विशेष बातें करेंगे मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रिजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज और सुनिए टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है फ्री इंडिया वर्सेस टीबी टीबी हारेगा देश जीतेगा ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी हिंदुस्तान की पसम हिंदुस्तान की पसम न झुकेगा सर्वतन का हर जवान की कसम न झुकेगा सर्वसन का हर जवान की कसम हिंदुस्तान की पसम प्रस्थान की बात हम शान अपनी इसी शान की बसंग झुकेगा सर बसन का हर जवान की बसंग हिंदुस्तान की पसम हिंदुस्तान oh, oh, oh, oh, oh. की पसम जित न उतना वजन रहेगा दुनिया को याद अपना ये बात बन रहेगा लहरा का तिरंगा जब तक वजन रहेगा ये निशान है हमारा जिस निशान की बसंग हिंदुस्तान की कसम न झुकेगा कर वतन का हर जवान की बसम हिंदुस्तान नमस्कार आप सुन रहे हैं मजबूर 90.4 पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राजीव कुमार जी से आइए उनका जो जीवन का कुछ विशेष उपदेश मिलिट्री में जब वो सेवा सर्विस करते थे तो उस समय उनका जो मेन एम था एम जो लक्ष्य था क्या लक्ष्य लेकर वो कार्य करते रहें उसके बारे में हम सुनेंगे देखिए मैं <laughs> जो मैंने इतनी लंबी सर्विस बी में की है जी जी तो मैंने कुछ अपने उद्देश्य रखे हुए थे और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं उन उद्देश्यों का पालन पूरा करता रहा जितना कोशिश करके मैं कर सकता था जी तो उसमें से मैं चंद एक बातें आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरी सोच शुरू से ही बड़ी पॉजिटिव रही मैं नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखता था और किसी भी कठिनाई से पार पाने के लिए जूझने के लिए सफलता हासिल करने के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत सख्त जरूरत होती है दूसरा जो भी मैं काम करता था तो मैं पूरा अपना उसमें हंड्रेड परसेंट उसको लगा के करता था एक राजीव कुमार जी एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आयोजित हेलो नमस्कार आ, न, नमस्कार सर नाम बताइए हाँ भरत भाई बोलिए सर जी कहाँ से भरत भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप गुजरात से पालनपुर गुजरात पालनपुर से और आपके दादा और दादी का नाम पहले बताइए हमारे दादा का नाम है और दादी का नाम है नाती है दादी का क्या नाम है नाती सर नातीबहन अच्छा अच्छा और कुछ यादें उनके साथ जुड़ी हुई हो जी बताइए कि हमने बीएसएफ ने एफ में सर रिटर्न एग्जाम पास कर लिया है और अब आ, मेडिकल होने वाला है अरे वाह लिखत एग्जाम पास कर लिया मेडिकल होने वाला है उनका बहुत बहुत बधाई हो आपको जी जी हा? बहुत बहुत बधाई करके सर बता रहे हैं आपको हाँ सर तो मेडिक, मेडिकल एग्जाम में हमारा जो प्रमाण पत्र वहाँ पर ले जाएगा नजीबात प्रमाण पत्र है कौन सा प्रमाण पत्रा है नहीं उसमें जो आपको मेडिकल के लिए उन्होंने बुलाया होगा तो उसमें पेपर्स में लिखा होगा कि कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए क्वालिफिकेशन के टेंथ या ट्वेल्थ का जो भी है जो भी आपने दिया है और हाँ। साथ में का, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी के, के हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरे कई बार चेक करते हैं बुलाते हैं वो तो साथ में रखिए जब तक आपको पूरा भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता और कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में भी आपने अगर हिस्सा लिया आपके पास जो भी आपको डॉक्यूमेंट उन्होंने बोला है वो ले जाए अगर नहीं भी बोला है तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर ले जाए ठीक है आधार कार्ड पैन कार्ड वो तो भी साथ में रखिएगा तो ओके ओके चलिए अच्छा भाई आपके दादा दादी से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको याद हो तो बताइए सर वो तो तो हमारे हमें हमारे दादा को तो देखा ही नहीं है अच्छा आपने दादा को देखा ही नहीं दादी को देखा हाँ दादी है जी जी जी तो उनसे कुछ बातें होती है आपकी बातें होती रहती है ठीक <laughs> ठीक ओके okay, भरत भाई आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी और भरत भाई गुजरात पालनपुर से हमसे अभी बात किया रूबरू हुए तो वो बी के लिए बिल्कुल उनका लिखत पूरा हो चुका है सिर्फ मेडिकल बाकी है और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ उनको बुलाया गया है तो चलिए आपको इन एडवांस बधाई भरत भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और एक मैसेज आया हुआ है लिखते हैं सर मुझे राजस्थानी भजन सुनाइए समय को भरोसे कर करपली मार जावे जरूर सुनाएंगे थोड़ी देर में मैं देखता हूँ ये गाना मुझे मिलते ही मैं ज़रूर सुना देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए आइए आगे बढ़ते हैं और मैं सर से पूछ रहा था कि किन वसूलों के साथ आपने अपना विशेष सेवा अर्पित किया है उसके बारे में बता रहे थे जैसे मैं बता रहा था आपको रमेश भाई कि हम लोगों की लाइफ बड़ी एडवेंचरस होती है चैलेंजिंग ड्यूटीज़ होती हैं तो इसमें कई बार हम लोगों को असफलता भी मिलती है तो मेरा ये हमेशा से उसूल रहा है कि आ, असफलता होने के बाद आपने निराश नहीं होना है और उसको दोबारा से डबल डिटर्मिनेशन के साथ आपने उसको करना है और आपको पक्का सफलता हासिल होगी तो ये ये भी ऐसे सिचुएशंस के लिए बहुत ज़रूरी है और चूँकि मैं एक लीडर के तौर पर आ, मैंने काम किया है आ, अफसर कैटेगरी में होने के नाते तो लीडर्स को अपना पर्सनल एग्जांपल सेट करना होता है अपने जवानों के सामने तो ये भी मैं यकीन करता था कि मैं जो भी को अपना कोई किसी को आदेश दे रहा हूँ कोई काम करने के लिए तो पहले मैं ख़ुद उसको करके दिखाऊं और तभी हम अपने जवानों को बोलें और एक बात और है जो बहुत अहमियत रखती है कि जो अंडर कमांड है हमारे जवान्स हैं और सबॉर्डिनेट्स हैं उनका वेलफेयर देखना ये मेरी सबसे ज़्यादा प्रायरिटी का विषय रहा है मेरे लिए और मैं इसमें ये यकीन करता रहा कि उनको जो भी सरकार से मिलने वाली सहूलियतें हैं जो उनका हक बनता है वो उनको पूरा की पूरा दिलाया जाए और उसमें किसी भी तरीके की कोई भी कुताही लापरवाही नहीं होनी चाहिए नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये तो सभी जानते हैं कि हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से अगर अपना पूरा मन लगा के काम करेंगे और तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी और इसमें कोई शक नहीं है और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस काम को भी करें उसको हंड्रेड परसेंट करें और ऐसा करें कि वो दूसरों के लिए एग्जांपल के तौर पर सेट हो और उसमें आपको अवश्य कोई ना को, कोई भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आप चालीस साल का एक लंबा अनुभव आपके पास है तो इसमें अलग अलग जगह पे आप रहे, तो आपने अपने स्किल्स में मुझे बताओ कौन कौन सी चीज़ें आपने नई नई की हैं सिचुएशंस के अनुसार आप अपने आप को बदलते गए और उन चीज़ों को करते गए देखिए तो मेरी सा... मेरी भर्ती हुई थी टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर बेसिकली कम्युनिकेशन में तो मैं कम्युनिकेशन में तो रहा ही था शुरू से मैंने कम्युनिकेशन की ड्यूटी की उसके बाद मुझे जनरल ड्यूटी में भेजा गया और मैं मणिपुर की एयर मेनटेन पोस्ट बर्मा बॉर्डर पे मैं रहा कश्मीर में मैं साढ़े चौदह हज़ार फट की ऊंचाई पे मैंने जनरल ड्यूटी कंपनी कमांडर की ड्यूटी की उसके बाद बीएसएफ की एक टीयर स्मोक यूनिट है जो कि वो इस्टेब्लिश की जा रही थी उन्नीस सौ में तो मुझे वहाँ एज ए फाउंडिंग मेंबर लगाया गया तो वो मैंने किया बाद में मुझे कुछ समय के बाद बी एस की एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट खोलना था तो उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोला और कम्युनिकेशन में रहते हुए मुझे कई फ्रंटियर सेक्टर्स जो नए नए खुल रहे थे उसमें लगाया गया ताकि अब वहाँ का मैं इस्टबलिश कर सकूँ एक और बात पूछना था कि बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेटिक चेंज का सामना आपको करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्लाइमेट के साथ आपका कब कैसे हुआ था देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आती जैसे हम लोग राजस्थान में ड्यूटी करते हैं तो वहाँ आपको पता ही है कि पचास डिग्री का टेम्परेचर होता है जी और जी बहुत ही मौसम गर्म है और जब हम कश्मीर में जाते हैं तो माइनस टेम्परेचर होता है तो दस पंद्रह डिग्री टेम्परेचर माइनस का होना हो जाता है तो हम लोगों को थोड़ा टाइम दिया जाता है कमटाइज किया जाता है और सरकार की तरफ से हमें काफ़ी सुविधाएं अभी आजकल उपलब्ध हो गई हैं चाहे वो राजस्थान में हो या कश्मीर में हो नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे इलाका बहुत ख़राब है और बहुत टफ इलाका है तो वहाँ पर भी सरकार की काफ़ी सुविधाएं हैं तो ऐसा हमें महसूस नहीं होता कि कोई ऐसी दिक्कत आती है और हम लोग बड़ी आसानी से अपनी ड्यूटी करते रहें एडजस्ट हो जाते हैं हाँ बिल्कुल बहुत आराम से एडजस्ट होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पॉजिटिव जैसे मैंने बताया पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और अगर आप क्रिप नहीं करेंगे हर समय रोते नहीं रहेंगे क्रिटिसाइज़ नहीं करते रहेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है ऐसी नौकरी में चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया एक और मैसेज आया हेलो सर जी जय महादेव री मेरा दादा दादी के नाम है बाबूथा राम जी और हंजी देवी मनीषा गर्ग खुशबू गर्ग विलेज कोजरा चलिए मनीषा गर्ग और खुशबू गर्ग आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना दादा दादी का नाम हमें मैसेज करके बताएँ थैंक यू सो तो मच बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा हमारे राजीव जी को जाते जाते एक प्यारा सा मैसेज जरूर दें और हम इस कार्यक्रम को फिर विराम करते हैं देखिए <laughs> आजकल के जो नौजवान हैं वो काफ़ी भटकते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं मैंने क्या करना है कैसे करना है क्या करूं क्या ना करूं आज सोचते हैं डॉक्टर बन जाऊं कल सोचते हैं इंजीनियर बन जाऊँ परसों सोचते हैं मैं वकील बन जाऊँ तो आपको ये फैसला लेना है कि आपने बनना क्या है और जब आप एक फैसला ले लेते हैं तो उसके ऊपर फिर आपने पूरा जोर लगा कर के मेहनत करनी है तैयारी करनी है पढ़ना है और उसके बाद आप उसमें आगे बढ़ेंगे और अपनी इफ़िशेंसी को प्रोफेशनल नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी मगर कंफ्यूजन में नहीं रहना है और आप फुल डिटर्मिनेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चुनेगी चलिए राजीव जी बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि हमारे सभी दोस्तों को कि आप डिसाइड कर लें और उसके ऊपर पूरी तरह से काम करें तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी जब तक हम डिसाइड नहीं करते और काम नहीं करेंगे तो मुश्किलात बढ़ते रहेंगे तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें और अपने जीवन में सफल बने इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और राजीव जी को दीजिए इजाज़त अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे सलामी ज़िंदगी में सुनते रहो मुस्कराते रहो अभी बजे हैं दोपहर के दो एक मिनट का यह समय स्वयं को और परमपिता परमात्मा को दो शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है